महाभारत कर्णपर्व त्रिंसोध्याय सातिकी और कर्ण का युद्ध तथा अर्जुन के द्वारा कौरव सेना का संहार और पांडवों की विजय संजय उवाच तथ कर्णमस्कृत तुद्ध दुर्मदा पुनरावृत्य संग्राम चक्रदेवासुरूपम संजय कहते हैं राजन तदनंतर आपके रण दुर्मद योद्धा कर्ण को आगे करके पुनः लौट देवताओं और असुरो के समान संग्राम करने लगे परिध रथ पदातेमुखा प्रजघ नि हाथी मनुष्य रथ घोड़ों और रथ के शब्दों से अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरे हाथी सवार रथी पैदल और घुड़सवारों के समुदाय क्रोध पूर्वक सामना करते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को प्रहार करके एक दूसरे को मारने लगे पटे ऋषि कविदिता हया महा पुरुष पुर उस महायुद्ध में श्रेष्ठ वीर पुरुषों ने वाहनों तथा तीखे फरसों तलवारों पट्टिशों और अनेक प्रकार के भाणों द्वारा सवारों सहित हाथियों रथों घोड़ों एवं पैदल मनुष्यों का संहार कर डाला कमल दिन करनाशिकुचिर मुकुटकुंडल मही पुरुष सिर हो उस समय नरमुंडों से ढकी हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी वीरों के हुए कमल सूर्य और चंद्रमा के समान कांतिमान थे उनके सफेद दांत चमक रहे थे उनके मुख नेत्र और नासिकाएं भी बड़ी सुंदर थी और वे मनोहर मुकुट तथा कुंडलों से मंडित थे परिगमसल तो मरे नखर भुसा सहस्रसो प्रवाह तदा उस समय शक्ति तोमर नखर डी और गदाओं की सौ सौ चोटे खाकर हजारों हाथी मनुष्य और घोड़े खून की नदी बहाने लगे प्रहर सुकुंजलम प्रतिभा दर्शन बल बण व्रणम तद ही तहत मा पित्रजाक्ष नष्ट हुए रथ मनुष्य घोड़े और हाथियों से भरी एवं शत्रुओं की मारी हुई वह सेना गहरे आघातों से युक्त हो प्रलय काल में यमराज के राज्य की भांति बड़ी भयंकर दिखाई देती थी अथ तब नर देव सैनिका तब चुता सुरसूनुस अमित बल पुरस्वृषभापौत्र अभ्ययु नदेव नरदेव तदनंतर आपके सैनिक तथा देवकुमारों के समान तेजस्वी कुरुकुलभूषण आपके पुत्र असंख्य सेना साथ लेकर रणभूमि में श्रीनी पौत्र सात्विकी पर आए तरतिरभम आबभौ पुस्वरा स्वरथ दिपाकुम लवण जल सतस्वन बलमसुरा मरसे संप्रभ पैदल मनुष्यों श्रेष्ठ घोड़ों रथों और हाथियों से भरे और खारे पानी के समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने वाली वह सेना अत्यंत रक्तरंजित होकर देवताओं और असुरों की सेना के समान भयानक प्रतीत होती थी सुरपति सम विक्रमस्त देवराज इंद्र के समान पराक्रमी सूर्य पुत्र कर्णे युद्ध स्थल में इंद्र के छोटे भाई उपेन्द्र के समान शक्तिशाली श्रीवंश के प्रमुख वीर सात्यके को सूर्य के किरणों के समान तेजस्वी बाणो द्वारा घायल कर दिया प्रभर पुरुष वरम समृण तब स्निवश सिरो बड़ी सात्की ने बड़ी उतावली के साथ विधर सर्पों के समान बिसेले नाना प्रकार के बाणों द्वारा रथ घोड़े और सारथी सहित को भी कर दिया। हे त्वरितम उस समय आपके हित ऐसी अतिथि वीर वहां श्रीमश सिरोमी सातिकी के सरो से अत्यंत पीड़ित हुए महारथी कर्ण के पास हाथी घोड़े रथ और पैदलों की चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर तुरंत आ पहुँचे तदुदधि निभम निभ माद्रुव बलम त्वरितरभित्रुतम पर्रुपद सुत मुखै तदात पुषरथा स्वरक्ष महान तत्पश्चात धृत आदि शीघ्रकारी शत्रुओं ने आपके समुद्र विशाल वाहिनी पर आक्रमण किया और आपकी सेना भी शत्रुओं की ओर दौड़ी फिर तो वहाँ मनुष्यों रथों घोड़ों और हाथियों का महान संहार होने लगा अत पुरुष बरुता यथा विधे प्रभु अरिवध कृत निश्चय उद्रतम तब बलम अर्जुन के सब अपराह्न काल के कृत्य समाप्त करके विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात नरश्रेष्ठ अर्जुन और श्री कृष्ण शत्रुओं के वध का निश्चय करके तुरंत आपकी सेना पर चढ़ आए जलधनधन ई स्व रथम पवन विधो के तनम उपजात अंतम हित मनसो दृशु अर्जुन के रथ से मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी पवन की प्रेरणा पाकर उसकी ऊंची पताका फहरा रही थी और उसमें श्वेत घोड़े जुटे हुए थे ने से उस रथ को समीप आते देखा नित्य इसके बाद रथ पर नृत्य करते हुए से अर्जुन ने गांडी धनुष को फैलाकर आकाश दिशा और विदिशाओं को बाणों से भर दिया रथान विमान प्रतिमान मज्जयन सायुध ध्वजान सहसारथे सदाणी अभ्राणी वह जैसे वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार उस समय अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा विमान जैसे रथों को आयुध ध्वज और सारथियों सहित नष्ट कर दिया गजान गज प्रयत्री वैजयंत्रुधान साधि स्वास्थ्य सरे सर अक्षय उन्होंने अपने तीखे बाणों से पताका ध्वज और आयुधों सहित गरजों गजों एवं गजारोहियों को घोड़ों और घुड़सवारों को तथा पैदल मनुष्यों को भी हम लोग भेज दिया अनिवार्य महारथम इस प्रकार कोद में भरे हुए यमराज के समान गति वाले महारथी अर्जुन पर सीधे जाने वाले बाणों से प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उनका सामना करने के लिए गया तस्जुन हो धनु सूतम अश्वान् के हवा सप्तभिरे के, के न छत्रेद पत्रण अर्जुन ने सात बाणों से दुर्योधन के धनुषारथि घोड़ों और ध्वज को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र भी काट डाला नवम चमधा बृज प्राण घाति दुर्योधना ये सुवरम तम द्रौि सप्तधा छिन्नत फिर नवे प्राण घातक बाण को धनुष पर रखकर उन्होंने दुर्योधन की ओर चला दिया परन्तु अश्वस्था ने उस उत्तम बाण के साथ टुकड़े कर डाले तथो द्रोणीर्धनुवा हवाचास्वरथान सर ही कृपयापी तद्युग्रम धनुद पाण्डव तब पांडुकुमार अर्जुन ने अश्वस्थामा का धनुष काटकर उसके रथ और घोड़ों को नष्ट करके अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के अत्यंत भयंकर धनुष को भी खंडित कर दिया तदा इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा का धनुष काट कर उसके ध्वज और घोड़ों को भी तत्काल नष्ट कर दिया फिर दुस्साहसन के धनुष के टुकड़े टुकड़े करके राधा पुत्र कर्ण पर आक्रमण किया पुना पुना। सात्यकी को कर, अर्जुन को तीन बाणों से बिन्द डाला फिर बीस बाण मारकर श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया इस प्रकार वह दोनों को बारंबार चोट पहुंचाने लगा न ग्लाशे कर्ण से क्षिपत साय का नि शत्रुन क्रोध उस उसमें कर्ण क्रोध में भरे हुए इंद्र के समान रणभूमि में बहुत से बाणों की वर्षा करके शत्रुओं का संहार कर रहा था परंतु उसे इस कार्य में तनिक भी क्लेश अथवा थकावट का अनुभव नहीं होता था अथ सात की रागत कर्ण्भा सरहि नवत्यानो ग्री सतना फिर सात्कीिकी ने भी कर कर्ण को कर तीखे बाण से घायल करके पुनः उसे एक सौ भयंकर बाण मारे ततः प्रवीरा पार्था सर्वे कर्णम अखंडी च्रौपदीया प्रभ्रका उत्तम औजुषत एव चेदारू समल चेकिता धर्मराज सुब्रत भी कर्ण बधे धृता इसके बाद पुत्रों की सेना के सभी प्रमुख वीर कर्ण को पीड़ा देने लगे युधाम द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रभद्रगण उत्तम उत्तम नकुल सहदेव और देशों की सेनाएं बलवान व्रत का पालन करने वाले करने वाले वाले धर्मराज ये भयंकर पराक्रम रथी घुड़सवार हाथी सवार और पैदल सैनिकों द्वारा रणभूमि में कर्ण को चारों ओर से घेरकर उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे सभी भयंकर वचन बोलते हुए वहां कर्ण के वध का निश्चय कर चुके थे। ताम जैसे प्रचंड वायु वृक्ष को तोड़कर गिरा देती है उसी प्रकार कर्ण अपने तीखे बाणों से शत्रों के उस शस्त्र वर्षा को बहुधा छिन्न भिन्न करके अपने अस्त्र बल से दूर हटा दिया रथिना रथिन समात्र गजान सदाधी भक्तिभा संक्रद्धो निघन कर्ण्य क्रोध में भरा हुआ करने रथियों महावतों सहित हाथियों सवारों सहित घोड़ों तथा तो पैदल समूहों का वध करता देखा जा रहा था तद्वद्यमानं तद्वद्यम पांडूना कर्णास्त्र कर्णस्त्रेजसा विशस्त्र पत्र देहासुपराय आसेपराख कर्ण के अस्त्रों के तेज से मारी जाती हुई पांडवों की सेना शस्त्र शरीर और प्राणों से रहित हो प्राय रणभूमि से विमुख होकर भाग चली अर्जुन तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र से कर्ण के अस्त्र को नष्ट करके भाणों की वर्षा द्वारा आकाश दिथा और पृथ्वी को आच्छादित कर दिया मुसलाडी वसम पे तो चापरे। उनके कुछ बाण मूसलों के समान गिरते थे कुछ परिघों के समान कुछ सतग्नियों के तुल्य तथा कुछ दूसरे बाण भयंकर भद्रों के समान शत्रुओं पर पड़ते थे उन बाणों से हताहत होती हुई पैदल घोड़े रथ और हाथियों से युक्त कौरव सेना आँख मूंदकर जोर जोर से चिल्लाने और चक्कर काटने लगी निष्कैबल्यम सदा युद्धम प्रापूर स्वर नरद्यपा हन्य समय घोड़े हाथी और मनुष्यों को ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ जिसमें मृत्यु निश्चित है उन सब लोगों पर जब बाणों की मार पड़ने लगी तब वे सब के सब आर्त और भयभीत होकर भाग चले तदीया नाम तदा युद्धे संसक्ता जय शिणाम गृहस्तम समाचा भानुमान इस प्रकार जब आपके विजयाभिलाषी सैनिक युद्ध में संलग्न हो रहे थे उसी समय सूर्य देवस्ताचल को पहुंचकर कर डूब गए महाराज विशेष न कि अंधकार और विशेषता धूल से सब कुछ आच्छादित होने के कारण हम लोग किसी भी शुभ या अशुभ वस्तु को देख नहीं पाते थे तेतो महेश्वासा रात्रि युद्ध भारत अपयानम तत चक्रु सहिता वे युद्ध से से डरते थे इसलिए समस्त सैनिकों के साथ उन्होंने वहां से शिविर को प्रस्थान कर दिया क्ष जयम सुमत प्राप्त पार्थ स्वशि शब्दना सगर्जितान स्तुवंतच्युतार्जुन हो राजन दिन के अंत में कौरवों के हट जाने पर पांडव भी विजय पाकर प्रसन्न चित्त हो भात भात के बाजों की आवाज सिंहनाद और गर्जना के द्वारा शत्रुओं का उपहास और स्वीकृत तथा अर्जुन के स्तुति करते हुए अपने शिविर को लौट गए। गये कृतारे तरन का आशीर्वाद पांडवेश नरेश्वरा उन वीरों के द्वारा युद्ध का उपसंहार कर दिए जाने पर समस्त सैनिक और नरेश पांडवों को आशीर्वाद देने लगे तथा ततःवहारे चहेष्टा त्र पांडवा निशाया शिविर ग्वा नवसंता नरेशरा इस प्रकार सैनिकों के लौटा लिए जाने पर हर्ष में भरे हुए पांडव पक्षी नरेश रात को शिविर में जाकर सो रहे तथो रक्ष पिताचाश्च स्वादाश संगत जगमुराजोधन घोरम रुद्रस् क्रीडस निभम तदनंतर रुद्र के क्रीड़ा स्थल स्मशान सदृश उद्भयंकर युद्ध भूमि में राक्षस पिथाच और झुंड के झुंड हिंसक जीव जंतु जा पहुँचे स्त्री महाभारत कर्ण पर्व प्रथम युद्ध दिवसे इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में प्रथम दिन का युद्ध विषय तीसवा अध्याय पूरा हुआ